अमृतवाणी साधना 580 सौ छिछले तालाब का पानी पीना हो तो उसे न खलबला ऊपर से धीरे धीरे पानी लेना चाहिए ज़्यादा खलबलाने से नीचे का कीचड़ ऊपर आकर सारा पानी गंदला हो जाता है यदि तुम सच्चिदानंद का लाभ करना चाहते हो तो गुरु के उपदेश पर विश्वास रखकर धीरज के साथ साधना किए चलो वृथा शास्त्र विचार या तर्क वितर्क में मत पड़ो नहीं तो तुम्हारी क्षुद्र बुद्धि गड़बड़ा जाएगी पाँच सौ इक्यासी यदु मल्लिक का मकान कहाँ है बगीचा कहाँ है उसके पास कितनी धन संपत्ति है इन सब बातों की खोज खबर बहुत लोग किया करते हैं परंतु प्रत्यक्ष यदु मल्लिक को देखने या उसके निकट जाकर बातचीत करने का कष्ट कितने लोग उठाते हैं शास्त्र चर्चा धर्म संबंधी चर्चा तो बहुत लोग करते हैं परंतु इनमें से कितने लोग ईश्वर के दर्शन करने की इच्छा रखते हैं या उनके निकट जाने के लिए उद्यम करते हैं पाँच तुम जो वस्तु प्राप्त करना चाहते हो उसके अनुरूप साधना करो नहीं तो कैसे होगा दूध में मक्खन है कहकर सिर्फ चिल्लाने से मक्खन नहीं मिल जाएगा यदि मक्खन चाहते हो तो दूध का दही जमाओ उसे अच्छी तरह मत हो तभी मक्खन निकलेगा इसी तरह यदि तुम ईश्वर दर्शन करना चाहते हो तो साधना करो तभी उनके दर्शन पाओगे ईश्वर ईश्वर कहकर सिर्फ शोरगुल मचाने से क्या फ़ायदा पाँच सौ तिरासी यदि राजा से मिलना हो तो उसके महल में जाकर सातों डेढ़ियों को पार करना होगा परंतु यदि पहली ही ड्योढ़ी पर पार करने के के बाद कहो कि राजा कहाँ है तो कैसे होगा सातों ड्योढ़ियों को पार करने के बाद ही न राजा दिखाई देंगे पाँच सौ कर्म चाहिए तभी ईश्वर दर्शन होते हैं एक दिन मैंने भावावस्था में हाल दाल पुकुर देखा देखा एक नीची जाति का आदमी काई हटाकर पानी भर रहा है और बीच बीच में एक एक बार हाथ में लेकर देख रहा है मानो उसने यह दिखाया कि काई हटाए बिना पानी नहीं दिखाई देता कर्म किए बिना भक्ति नहीं होती ईश्वर दर्शन नहीं होते ध्यान जप यही कर्म है उनका नाम गुण कीर्तन भी कर्म है और दान यज्ञ ये सब भी कर्म ही है पाँच स्वयं श्री कृष्ण ने भी राधा यंत्र लेकर कितनी साधनाएं की थी यंत्र ब्रह्मयोनी है साधना यानी उसी की पूजा और ध्यान करना उस ब्रह्मयोनी से कोटि कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि हो रही है पाँच साधना की गति तीन प्रकार की होती है पक्षी गति वानर गति तथा पिपील गति पक्षी गति मानो चिड़िया ने एक फल पर जोर से चोंच मारी वह फल नीचे गिर पड़ा चिड़िया उसे ले नहीं सकी इस प्रकार कुछ साधक इतनी अधीरता के साथ साधना करते हैं कि उनके प्रयत्न सफल नहीं हो पाते व नरगति बंदर मुंह में फल को पकड़कर एक डाली से दूसरी डाली पर कूदने गया फल मुंह से छूट कर नीचे गिर पड़ा साधक यदि अपने आदर्श को दृढ़ता के साथ पकड़े न रखे तो इस सदा परिवर्तनशील जीवन के विभिन्न घटना चक्र में पढ़कर कभी कभी वह उसे खो बैठता है पिपील का गति पिपील का चीटी धीरे धीरे बढ़ती हुई खाद्य वस्तु के निकट जाती है और उसे मुंह में लेकर धीरे धीरे अपनी जगह पर लौटकर कर उसका मजा चखती है यह का गति की साधना ही श्रेष्ठ साधना है इसमें फल की प्राप्ति और उसका उपभोग बिल्कुल निश्चित है पाँच जिसे मछली पकड़ने का शौक है वह अगर सुने की अमुक तालाब में अच्छी बड़ी बड़ी मछलियां हैं तो वह पहले पहले जिन्होंने उस तालाब से मछली पकड़ी है उनके पास जाता है और पूछता है क्या उस तालाब में सचमुच ही बड़ी बड़ी मछलियां हैं और अगर हों तो कौन सा चारा लगाने से वे फंसती हैं इन सब ज़रूरी बातों की जानकारी इकट्ठा करके वह उस तालाब में जाकर बंसी लगा कर बैठता है काफ़ी समय तक धीरज के साथ बैठे रहने के बाद अंत में उसकी बंसी में बड़ी मछली आ फंसती है धर्म मार्ग में भी इसी प्रकार साधु महापुरुषों की बात पर विश्वास रखकर भक्तरूपी चारा लगाकर हृदय रूपी बंसी डाले धैर्य के साथ बैठे रहना पड़ता है तभी अंत में भगवान की प्राप्ति होती है पाँच सौ अठासी श्री रामकृष्ण कहा करते थे क्या तुम मेरे आदेश का सोलह आना पालन कर सकोगे मैं जो कहता हूँ उसका एक आना भी यदि तुम कर सको तो तुम्हारी मुक्ति निश्चित है पाँच आत्मज्ञान लाभ के लिए साधना अत्यंत आवश्यक है परंतु यदि दृढ़ विश्वास रहे तो थोड़ी ही साधना से काम बन जाता है 590 एक बार यदि किसी का भगवान नाम की शक्ति पर विश्वास हो जाए और वह सतत नाम जपने लगे तो फिर उसके लिए विवेक विचार या अन्य किसी भी तरह के साधन भजन की आवश्यकता नहीं रह जाती उसके सब संदेह दूर हो जाते हैं चित्त शुद्ध हो जाता है नाम की शक्ति से स्वयं भगवान का साक्षात्कार हो जाता है पाँच सौ इक्यानबे वेद पुराण का श्रवण करना पड़ता है परतंत्र का प्रत्यक्ष अनुष्ठान करना पड़ता है हरि नाम मुख से बोलना और कान से सुनना भी पड़ता है जैसे किसी किसी बीमारी में दवा खानी भी पड़ती है और दवा लगानी भी पड़ती है पाँच सौ बयानबे सिद्ध दो तरह के होते हैं साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध कोई कोई बड़ी मेहनत करके नहर काट कर या पानी खींच कर खेत को सींचते हैं तब कहीं उन्हें अच्छी फसल मिलती है परंतु किसी किसी को पानी लाने या सींचने का कष्ट ही नहीं उठाना पड़ता बारिश आकर खेत में अपने आप पानी भर जाता है माया के हाथों से छुटकारा पाने के लिए प्रायः सभी को कष्ट साध साधन भजन करना पड़ता है परंतु कृपा सिद्ध को कष्ट नहीं उठाना पड़ता ईश्वर की कृपा से वह वैसे ही मुक्त हो जाता है परंतु ऐसे कृपा सिद्ध बिरले ही होते हैं